ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की कहानी बेड़ी बाबूजी एक पैसा मैं सुनकर चौंक पड़ा कितनी कारुणिक आवाज थी देखा तो एक 9-10 बरस का लड़का अंधे की लाठी पकड़े खड़ा था मैंने कहा सुरदास मिल गया अंधे को अंधा न कहकर सुरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी इस संबोधन में उस दीन के अभाव की ओर सहानुभूति और सम्मान की भावना थी व्यंग कहीं न था उसने कहा, कहा बाबूजी, यह मेरा लड़का है, है मुझ, मुझ अंधे, अंधे की, की लकड़ी है इसके, इसके रहने, रहने से पेट भर, भर, भर खाने को मांग सकता हूँ और, और दबने, दबने कुचलने से, से भी बच जाता हूँ मैंने, मैंने उसे इकन्नी दी बालक ने उत्साह से कहा, आहा, इकन्नी? बुढे ने कहा दाता जुग जुग जियो मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है उसके इस विचार में भी जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु है भगवान। नाथ करी क्यों देरी दशाश्वमेध की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रोढ़ स्वर सुनाई पड़ा उसमें सच्ची विनय थी वही जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में है, वही आकुलता सानिध्य की पुकार प्रबल प्रहार से व्यथित की मोटर की लम्ब भरी भीषण भव भाव में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी मैं अवाक होकर देखने लगा वही बुढ़ा किंतु आज अकेला था मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा क्यों जी आज वो तुम्हारा लड़का कहाँ है बाबूजी, भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता था वही लेकर भाग गया न जाने कहा गया उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा मैंने पूछा उसका पता नहीं लगा कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहाँ एक ब्यासरित्र की कथा कह रहे थे मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व के आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था कई महीने बीतने पर चौक में वही बुढ़ा दिखाई पड़ा उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था मैंने क्रोध से पूछा क्यों बे? तू अंधे पिता को छोड़कर भागा था? वह हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था मेरा क्रोध उसकी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ मैंने उसे कुछ देते हुए कहा लड़के तेरी यही नौकरी है तू अपने तो बाप, बाप को छोड़कर न भागा कर बुढ़ा बोला बाबूजी, अब यह नहीं भाग सकेगा इसके पैरों में बेड़ी डाल दी गई है मैंने घृणा और आश्चर्य आशीर्ष देखा सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी, थी। बालक बहुत धीरे धीरे चल सकता था मैंने मन ही मन कहा हे भगवान भीख मंगवाने के लिए बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है और वह नटखट फिर भी मुस्कुराता था संसार तेरी जय हो। मैं मैं आगे बढ़ गया। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था आज नाव पर घूमने का उनसे निश्चय हो चुका था गाड़ी मोटर तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे सब जैसे व्याकुल मैं, मैं दार्शनिक की तरह उनकी चंचलता की आलोचना कर रहा था सिरस के वृक्ष की आड़ में आड़ फिर वही कंठ स्वर सुनाई पड़ा बुढ़े ने बुधे कहा बेटा, बेटा तीन दिन, तीन दिन और न ले पैसा मैंने रामदास से कहा है साथ आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा अब ठंड पड़ने लगी है उसने ठुनकते हुए कहा नहीं आज मुझे दो पैसा दो मैं कचालू खाऊंगा वह देखो उस पटरी पर बिक रहा है बालक के मुंह और आख में पानी भरा था दुर्भाग्य से उसे पैसा नहीं दे सकता था वह न देने के लिए हट करता ही रहा परंतु बालक की ही विजय हुई। वह पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला उसके बेड़ी से चकड़े हुए पैर ट कर चल रहे थे जैसे युद्ध विजय के लिए नवीन बाबू 40 मील की स्पीड से मोटर अपने हाथ से दौड़ा रहे थे दर्शकों की चित्र बालक गिर पड़ा भीड़ दौड़ी मोटर निकल गई, और यहाँ बुढ़ा विकल हो रोने लगा अंधा किधर जाए एक ने कहा चोट अधिक नहीं दूसरे ने कहा हत्यारे बेड़ी ने बेड़ी, बेड़ी पहना दी है नहीं तो क्यों चोट खाता बुढ़े ने कहा काट दो काट बेड़ी, बेड़ी बाबा, बाबा मुझे ना मुझे चाहिए और मैंने हद बुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट चुके थे अभी आप सुन रहे थे जय शंकर प्रसाद की कहानी बेड़ी वाचक स्वर भारती परिमल